ओ अथ श्रीपांडवीता श्रीगणेशा नम श्री सरस्वत नम श्रीसद्गुचरणकम्दाभ्या पांडव उवाच नारद प्रलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास पुंडरिक्यांबरीशुकश भीस्मदा ललभ्यामादारजुन वशिष्टीषणादी पुण्या मा परम भगवता पांडवूं कह प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीशुक शौनक भीष्म दालभ्य रुक्माद अर्जुन वशिष्ठ और विभीषण आदि इन पुण्य प्रदान करने वाले परम भक्तों को हम नमस्कार करते हैं लोमहर्ष न उवाच धर्मो विभरद युधिष्टि कीर्तन पापम प्रणश्यति वृकोदर कीतन माद्री शत्रुर्विनह ने कहा युधिष्ठिर के नाम गुण लीला और धाम का कीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है इसी प्रकार भीमसेन के कीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं अर्जुन के कीर्तन से शत्रुओं का नाश होता है और माद्री पुत्र नकुल तथा सहदेव के कीर्तन से रोग नहीं होते ब्रह्मोवाच ये मानवा विगत रागपराबराज्ञा नारायणं जुर गुरुं सतत स्मती ध्यान तेन हत किषचेतना माथु पयोधर रसम न पुनः पिबंती ब्रह्मा जी ने कहा जो मनुष्य राग से रहित होकर पर यानी परब्रह्म और अपर यानी अपरब्रह्म तत्व को जानकर देवताओं के उद्भावक नारायण का निरंतर स्मरण करते रहते हैं और भगवान की ध्यान से अपने अंतकरण के मल को धो चुके हैं वे फिर माता का दूध नहीं पीते अर्था उनका फिर जन्म नहीं होता वे मुक्त हो जाते हैं। इंद्र उवाच नाराणो नाम नरो नाण प्रसिद्धर कथि पृथिव्या अनेकजन्माजित पापसंचय स्मृतमाद्र इंद्र ने कहा पृथ्वी पर मनुष्यों में पृथ्वी में पृथ्वी पर मनुष्यों में नर रूप से अवतरित भगवान नारायण चोर रूप से विख्यात है भगवान को चोर इसलिए कहा गया है कि ये यानी मनुष्य के द्वारा अनेक जन्मों में कमाए गए पाप समूह का स्मरण करते ही निशेष हरण कर लेते हैं अर्थात कोई चोर चुराते समय कुछ तो छोड़ता है किंतु भगवान उसके पाप के एक कण को भी नहीं छोड़ते अर्थात पाप को जड़ से समाप्त कर देते हैं। युधिष्ठिवार मेघ श्याम पीत कौशेय वास वत्सांगम कौ को कौस्तुभोदभासीतांगम पुण्योपेतम पुंडरी विष्णु वंदे सर्वलौकनाथम युधिष्ठिर ने कहा मैं सभी लोगों लोगों के एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ जो मेघ की तरह श्याम वर्ण वाले हैं पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं उनका वृक्षस्थल श्रीवत्स से चिन्हित है तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से सारे अंग दैदीप्यमान वे स्वरूप है और उनके नेत्र कमल की तरह विशाल है भीमसेन उवाच जलौम्ना सजरा जराधरा विषाणुकोट्याखिलश्वूर्तिनादृता नराह रूपिणा स मे स्वयं भूर्भगवान्सद भीमसेन ने कहा संपूर्ण विश्व का प्रत्येक रूप भगवान का ही रूप है फिर भी उन्होंने वराह का विशेष रूप धारण कर चर और अचर सहित जल राशि में डूबी हुई संपूर्ण पृथ्वी को अपने दाढ़ के अग्र भाग से निकाल कर अपनी कक्षा में स्थापित किया था वे स्वयं भू भगवान मुझ पर प्रसन्न हो अर्जुन उवाच अजिंदमनंदमय विभुं रुंभाव तैलोक्य विस्तार विचार कारक हरिब्स्मी गति अर्जुन ने कहा मैं हरि मे हरिशरण मे हुे हरि अचिंत्य है अव्यक्त है अनंत है व्याप अव्यय है व्यापक है प्रभु है विश्व को उत्पन्न कर उसका संरक्षण पालन करते हैं तीनों लोकों के विस्तार के लिए विचार किया करते हैं और वे ही भगवान महापुरुषों के आश्रय है नकुलवाच यदि गतात्ल पाशानुबंधात यदि चकुल जायते, पक्षी कीटे। जायते मामा भवतु केशवे नकुल ने कहा काल के जाल में बंधकर मेरी अंतरात्मा यानी जरायुज आदि ऊंची योनियो की अपेक्षा अंडज आदि नीची तथा कुलविहीन पक्षी कीट आदि आदिओ में उत्पन्न हो अथवा सैकड़ों कीड़े की योनियों में उत्पन्न हो तो भी हृदय में स्थित केशव के प्रति मेरी एक भक्ति बनी रहे सह देव उच तराहस्य विष्ण रतुते जसा प्रणाम ये प्रकुर्ती नमो नमः सहदेव ने कहा जो लोग असीम तेजस्वी भगवान विष्णु के यज्ञ रूप अवतार को प्रणाम करते हैं वराह वराह अवतार के साथ ही उन प्रणाम करने वालों को भी मेरा बार बार प्रणाम है वाच स्वगर्म वल निर्दिष्टाव्रम्यहिशक्सु कु ने कहा हे ऋषिकेश भगवान अपने कर्म के फल के अधीन होकर जिस जिस योनि में मैं जन्म उस उस योनि में मेरी भक्ति आप में बनी रहे माद्र्योवाच कृष्णे पुनरुत्थिताये ते भिन्न अनुस्मती कृष्णे पुनरुत्थिता मंत्र माद्री ने कहा जो लोग कृष्ण में अनुरक्त है वे निरंतर कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं रात में सो जाने के बाद मन में मन के नाड़ी में चले जाने पर स्मरण स्मरण की यह निरंतरता नहीं रह जाती, फिर भी जब-जब उठते हैं हैं। तब-तब वे भगवान का करते रहते ऐसे निरंतर निरत भगवान के भक्त देह के नष्ट हो जाने पर भगवान कृष्ण में उसी तरह मिल जाते हैं, जैसे मंत्र द्वारा प्रदत्त आहूति जल जैसे मंत्र द्वारा प्रदत्त प्रदत्ताहुति अग्नि में मिल जाती है द्रौपद्योवाच कीटेशु पक्षीसु मृगेशु सरी सृपेशु रक्षाज मजेष्वि यत से मे भेश्य भक्तिरचिचारिणी च द्रौपदी ने कहा हे केशव कीड़े पक्षी पशु तथा सरक कर चलने वाले सांप आदि की योनि और राक्षस पिशाच एवं मनुष्य आदि जिस जिस योनियों में मैं ज उत्पन्न हो उन सभी योनियों में आपकी कृपा से आप में मेरी अचल और अनन्न्य भक्ति बनी रहे सुभद्रोवाच प्रणामो नशाश्वमेधा न तुल्या नशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय सुभद्र ने कहा भगवान्नी के लिए किया गया एक बार का भी प्रणाम दस अश्वेध यज्ञ के अनुष्ठान की समाप्ति पर किए जाने वाले अवभ्रुत स्नान के बराबर फलप्रद है सच पूछा जाए तो एक बार किया गया यह प्रणाम दस अश्वेध यज्ञ से भी बढ़कर हो, होता है, क्योंकि दस अश्वेध करने वाला व्यक्ति फिर से जन्म ग्रहण करता है किंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर जन्म ग्रहण नहीं करता अर्थात मुक्त हो जाता है अभिमनुवाच गोविंद गोविंद हरि मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रंगणे गोविंद गोविंद नमो नमस्ते अभिमन्यु ने कहा हे गोविंद हे गोविंद हे हरे हे मुरारे, हे गोविंद हे गोविंद हे मुकुंद हे कृष्ण हे गोविंद हे गोविंद हे रथांग पाणी, हे, हे गोविंद हे गोविंद आपको बार बार नमस्कार है धृष्टधुम्न उवाच श्रीराम नारायण वासुदेव गोविंद वैकुंठ मुकुंद नृसी मंत्रि संसार्ट दृष्टुननेक हे श्रीराम हे नारायण हे वासुदेव हे गोविंद हे वैकुंठ हे मुकुंद हे कृष्ण हे श्रीकेशव हे अन हे नृसि हे विष्णु संसारूपी सर्प ने मुझे डस लिया है आप मुझे बचाइये सात्यकवाच अमेय हरे विष्णु कृष्ण दामोदर, दामोदराच्युत वासुदेव, नमोस्तुते। सत्यकी ने कहा हे अमेय हे हरे हे विष्णु हे कृष्ण हे दामोदर हे अच्युत हे गोविंद हे अनंत, हे सर्वेश, हे वासुदेव आपको नमस्कार है। उद्धव वासुदेवं कुपम उच उद्धव ने कहा साक्षात परब्रह्म वासुदेव को छोड़कर जो अन्य देवता की उपासना करता है वह उस प्यासे के समान है जिसकी समझने की शक्ति कम है जिसके कारण गंगा के तट पर रहकर भी प्यास बुझाने के लिए वह कुएं की ओर दौड़ता है धोम्य उच आप समीपे दिवा च रात्रिग्छता सुकृत मनार्दन तुष्यू धौम्य ने कहा जल के समीप में शय्या पर अथवा आसन पर स्थित होकर दिन या रात्रि में अथवा चलते फिरते जो कुछ मैंने पुण्य अर्जित किया है उसकी, उसकी गए पुण्य से भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाए सवाच आर्ता शिथिलाशता घोरेशु व्याघ्रादिषु वर्तमान सकीर्त्यनायणशब्दमात्र सुखिनो सुखि संजय ने कहा जो आर्थ है दुखी है शक्तिहीन है भयानक व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के मध्य पड़कर जो भयभीत हो गए हैं, वे लोग नारायण शब्द का उच्चारण मात्र करके दुख से मुक्त होकर सुखी हो जाते हैं। अक्रूर उच अहम अस्वे नारायण दास दा दास दासो न ईशो जगत नाराण तस्मादस्मी लोके अक्रूर ने कहा नारायण के जितने दास हो चुके हैं उन सब दासों का मैं दासनु दास जगत और सब मनुष्यों के एकमात्र स्वामी नारायण है इनके अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं है इसीलिए मैं संसार में दूसरे की अपेक्षा धन्य हूँ विदोरोवाच वासुदेवस्य ये भक्ता शांताचेतसा तेषांदाश्य दासोहम भव जन्म जन्म विदुर्ने कहा भगवान कृष्ण के जो भक्त शम गुण से संपन्न है और जिन्होंने निरंतर अपने मन को उनमें लगा रखा है उन भक्तों का जो दास है उस दास का मैं प्रत्येक जन्म में दास बनू ऐसी मेरी अभिलाषा है भीष्मु कालेषु परीक्षीषु बंधुषु शरणागत वत्सल कहा हे शरणागत वत्सल कृष्ण समय विपरीत है परिवार के लोग कम रह गए हैं ऐसी स्थिति में कृपा कर आप मेरी रक्षा करें द्रोणाचार्य उच ये ये हताश धरेन दैत्यास्त्रोक्यनाथेन जनार्दनेन ते गुपुरी क्रोधोपि देवस्थल द्रोणाचार्य ने कहा तीनों लोकों के नाथ चक्रधारी भगवान के द्वारा जो जो दैत्य मारे गए वे सभी के सभी भगवान के धाम यानी विष्णुपुरी यानी वैकुंठ में चले गए हे राजन, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान ही होता है कृपाचार्य उच मज्जन्म न फलिदम मधुकटभारे मार्थनीय मदनुग्रह ऐश इव तदृत्य भृत्यपरिचारक भृत्य भृत भृत्य लोकनाथ? कृपाचार्य ने कहा हे मधु और कैटभ दैत्य का उद्धार करने वाले भगवान मैं आपके अनंत परिचारकों को यानी सेवको से किसी सेवको में से किसी सेवक का सेवक हूं इस रूप में आप मुझे स्मरण करे तो हे लोकनाथ मेरे जन्म लेने का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा इतनी ही मेरी प्रार्थना है और इसे ही मैं आपका अनुग्रह मानता हूं अश्वत्थाचे गोविंद केश वजनादन वासुदेव विश्वेश विश्वमधुसूदन विश्वरूप। श्री मनाभपुषोत्तम नारायणाच्युत नृसिंहमो नमस्ते अश्वत्थम हे गोविंद हे केशव हे जनार्दन हे वासुदेव हे विश्वेश हे विश्व हे मधुसूदन हे विश्वरूप हे श्री हे पुरुषोत्तम हे नारायण हे अच्युत हे नृसिंह, आप मुझे अपनी दासता प्रदान करें, आपको बार बार नमस्कार है कर्ण उवाच नान्यं वादा न श्रृणोम न चिंतयामी न्यं स्मरामि न भजामि न चाश्रया भक्तियादीयरणुज मतरेण श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम दे कर्ण ने कहा हे श्री श्रीनिवास श्री आप में भक्ति होने के कारण आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं अन्य कुछ ना चाहता हूँ अन्य कुछ ना कर, आ, कहता हूँ ना सुनता हूँ ना सोचता हूँ ना किसी अन्य देवता का स्मरण करता हूँ ना भजन करता हूँ और न आश्रय ही ग्रहणकर्ता हु इसीलिए हे पुरुषोत्तम आप मुझे अपनी दासता प्रदान करे धृतराष्ट्रोवाच नमो नम कारणवामनाय नारायात विक्रमा श्रीशारंगचक्राबदाधराय नमोस्तु तस्म पुरोत्तमाय ध्रुत कहते हैं असीम पराक्रम संपन्न होने पर भी भक्तों के हित के लिए वामन स्वरूप धारण करने वाले नारायण को बार बार नमस्कार है भगवती लक्ष्मी को वाम भाग में तथा शारंग धनुष, चक्र कमल और गदा को धारण करने वाले उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है माता च पिता ग्योवाच ता पितामे बंधुश्चाविद्याद्रविण सर्व मम देव गांधारी ने कहा हे hey देव देव आप ही मेरी माता है आप ही मेरे पिता हैं आप ही मेरे बंधु तथा आप ही मेरे सखा हैं। आप ही मेरी विद्या और आप ही मेरे धन हैं। इस तरह आप ही मेरे सब कुछ है ध्रुव उच यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंद केश कृष्ण विष्ण ऋषि केश वास्तव नमोस्तु ने कहा, हे यज्ञेश, हे अच्युत हे गोविंद हे माधव हे अन हे केशव हे कृष्ण हे विष्णु हे ऋषिकेश हे वासुदेव आपको मेरा नमस्कार है जयद्रथ उच नमः कृष्णाय देवाय ब्रह्मणे नंदमूर्त योगेश्वराय योगाय जयद्रथ ने कहा हे अनंत मूर्ति वाले ब्रह्मदेव भगवान श्री कृष्ण आपको नमस्कार है योग की मूर्ति है योगेश्वर आपको मेरा नमस्कार है मैं आपकी शरण में हूं विकर्ण उवाच कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारोविंदा नमो नमः विकर्ण कहा हे देवकी को आनंदित करने वाले वासुदेव श्री कृष्ण तथा हे नंद गोप कुमार गोविंद आपको बार बार नमस्कार है च नमः परम कल्याण नमस्ते विश्व भाव वासुदेवाय शांता पतए न सोमदत्त ने कहा हे परम कल्याण करने वाले आपको नमस्कार है हे विश्व भाव विश्व की उत्पत्ति और पालन करने वाले आपको नमस्कार है वासुदेव शांत रूप तथा यदुवंशियों के स्वामी को नमस्कार है। विराट उच नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण जगद्धिताय नमो नमः। विराट ने कहा ब्राह्मणों के हितैषी गौ और ब्राह्मण का कल्याण करने वाले भगवान को नमस्कार है। जगत का हित करने वाले कृष्ण गोविंद को बार बार नमस्कार है। शल्य उच पीतवास पुष्पीतवासमच्युत ये नमस्य गोविंदम न तम विद्यते भयं शल्य ने कहा किसी के फूल की आभा वाले पितांबर धारण किए हुए अच्युत और गोविंद नाम वाले भगवान को जो नमस्कार करते हैं, उनको कोई भय नहीं होता है बलभद्रुवाज कृष्ण कृष्ण गुरुबालुस्वती नाम गतिर्भव बलभद्र ने कहा हे कृष्ण आप अत्यंत दयालु है अतः आप असहायों के सहायक बन जाइए हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण संसार रूपी समुद्र में डूबने वालों पर आप प्रसन्न हो जाइए श्री वाचे यो ममर निशा जल्द यहादुदराम्यह नि मनुजा स्वयमूर्धबा यो मंद नर सिंह जीवो जीव मरणे व का सदृशा ददाम्यभिष्ट श्री कृष्ण ने स्वयं कहा जो निरंतर कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा स्मरण करता है उसको नरक से मैं उसी तरह निकाल लेता हूँ जैसे जल फोड़कर कमल निकल आता है हे मनुष्यो मैं स्वयं ऊपर भुजा उठाकर सदा कह कहा करता हूं कि जो जीव मुझे प्रतिदिन मरण काल में या रण की स्थिति में या रण की स्थिति में है उस व्यक्ति को मैं उसी की मैं उस व्यक्ति को मैं उसकी अभिष्ट वस्तु दे देता हूं भले ही उसका हृदय पत्थर या काठ की तरह कठोर हो ईश्वर उवाच झकृन्नायणेक् भूमानगलशत गंगादिसु ईश्वर ने कहा हे पुत्र जो मनुष्य एक बार नारायण कह देता है वह तीन सो कलपर्यन गंगादी सभी तीर्थों में नहाने का फल पा लेता है त्र गंगा यमुना चोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वाणी तीरथा वसंति त्राच्युत कह, ने कहा जहां भगवान की श्रेष्ठ कथा होती है वही गंगा यमुना गोदावरी सिंधु और सरस्वती आदि सभीतीर्थबसे नरके क्लेशनाशनाह। यम ने कहा नरक में कष्ट झेलते हुए जीव से यम कहते हैं क्या तुमने क्लेश के नाश करने वाले भगवान केशव का पूजन नहीं किया नारद उच्दर सहस नपोध्यान सामना नाण क्षेण पापा कृष्णे भक्ति व्रजाते जी का नारज्जी ने कहा हजारों जन्मों के किए हुए तप ध्यान और समाधि के द्वारा क्षीण पाप वाले मनुष्यों की भक्ति कृष्ण में उत्पन्न होती है। जहस्त्रेशु येशु कीम्यह तेषु तेष्वच्चला रचुदास्तु सदावी या प्रीतिर विवेकाना विषय पाईनीस्मरण तो जी ने कहा हे hey, स्वामी जिन जिन हजारों योनियों में मैं जाऊ उन, उन योनियों में हे अच्युत आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे विवेक रहित मनुष्यों की रूप रस आदि विषयों में जैसी अड़िग प्रीति बनी रहती है वैसी ही प्रीति आपके स्मरण में मेरी बनी रहे वह प्रीति आपके नाम का निरंतर स्मरण करने से मेरे हृदय से कभी दूर न हो विश्वामित्र उच किस्य दान ही। यो नित्यं ध्यायते विश्वामित्र ने कहा जो व्यक्ति एक से एकता के साथ नित्य ही भगवान नारायण का ध्यान करता है उस व्यक्ति के लिए दान तीर्थ तप और यज्ञों से क्या लाभ अर्था एक ध्यान से यज्ञ तप आदि का फल स्वयं प्राप्त हो जाता है नित्य नित्यं नित्यं, नित्यं शाम ने कहा जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान् विद्यम है उनके लिए सदा उत्सव है नित्य मंगल है भरद्वाज उच लाभस्ते जयस्ते कतस्तेजया जी ने कहा जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले जनार्दन स्थित है उनको सदा लाभ ही है और सदा विजय है उनकी पराजय कहाँ गौतम हुवाच गोकोटिदान ग्रहणेशु शुकाशी प्रयाग गंगा युतकल्पवास यद्याुतम मेरुसुवर्णदान गोविंद नाम स्मणे नुल्यम गौतम जी ने कहा करोड़ गौवों का दान ग्रहण में करोड़ गोवों का दान ग्रहण में काशी का स्नान प्रयाग में गंगा तट पर दस हजार कल्प पर्यंत वास करना दस हजार यज्ञ करना और मेरू पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान करना ये सभी गोविंद नाम के एक बार के समान है अत्री उवाच गोविंदे सदास्नांदेती सदा जप गोविंदे सदा ध्यान सदा गोविंद कीर्तनम ब्रह्म गोविंदेक्षरबरम नस्मा स्मदुच्चरी अत्रि ने कहा गोविंद का, का उच्चारण सदा स्नान है गोविंद का उच्चारण सदा जप है और गोविंद नाम का उच्चारण ही सदा ध्यान है गोविंद के तीन अक्षर परम ब्रह्म रूप है इसीलिए जिसने गोविंद रूप इन तीन अक्षरों का उच्चारण किया वह ब्रह्म में लीन हो जाता है शुकवाच अच्युत कल्प वृक्ष का चिंतामिस्तु गोविंदो हरिनाचि शुकदेवजी ने कहा अच्युत नाम कल्पतरू है अनंत नाम अनंत काम धेनु है और गोविंद नाम चिंतामनी है इसीलिए हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए हरि हरिवाच जयतु जयतु देवो देवकी नंदनों जयतु जयतु कृष्णो वृषणिव प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामल जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो हरि ने कहा देवकी को आनंदित करने वाले इन देवकी देवकी जय हो जय हो यदुवश को प्रकाशित करने वाले कृष्ण की जय हो जय हो मेघ के समान श्याम वर्ण वाले और कोमल अंगों वाले की जय हो जय हो, पृथ्वी के भार को उतारने वाले मुकुंद की जय हो जय हो। वाच विभवे गरुड़ होच श्रीमनृसींह भी भव गरुध्वजा तब त्रवशा वृशिगजलाभुजंग क्लेशव्यगाय हर युरव नमस्ते पिपलायन ने कहा श्री से संबंधित नृसिह रूप प्रभु को नमस्कार है जिनकी ध्वजा में गरुड जी विराजमान है उनको नमस्कार है आध्यात्मिक दैविक और भौतिक इन तीनों तापों को दूर करने वाले संसार के औषध स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार है बिच्छू जल अग्नि साप रोग और क्लेश को दूर करने वाले भगवान को नमस्कार है हरि रूप गुरु को नमस्कार है पद आविर्होत्र उच्णीयदिंजरांते अद विशद राजंसा भ्रान भ्रयान कफवाद पीत्य कंडावरोधन आविर्होत्र ने कहा हे कृष्ण आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाए क्योंकि शरीर से प्राण निकलते समय कंठ कफ वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाता है उस अवसर पर आपका स्मरण कैसे हो सकता है हरेर्नाम विदुर उवाच हरेर मम जीवन कलो नास्त्याए वा नास्त्याए वा नास्त्याए वा विदुर ने कहा हरि का नाम ही मेरा जीवन है कलयुग में नाम के अतिरिक्त और कोई गति है ही नहीं वशिष्ठ यस्य घृषणिंगलनाचा प्रवर्तते भस्मी तस्शु महापातकोट वशिष्ठजी ने कहा जिसकी वाणी से मंगलमय कृष्ण का नाम उच्चारित होता रहता है उसके करोड़ों महापातक शीघ्र ही जल जाते हैं हरये परमात्मने अरुंधतारृष्णाशा गोविंद अरुंधती ने कहा शरणागतों के कष्ट का नाश करने वाले गोविंद तथा वासुदेव श्रीकृष्ण एवं परमात्मा हरि को बार बार नमस्कार है कश्यप उवाच कृष्णुस्मरण शतधा भेदमा गिरीज्रह तो यथा। कश्यप ने कहा भगवान श्री कृष्ण का प्रतिदिन स्मरण करने से पाप समूह का पंजर 100 टुकड़ों में वैसे ही विदीर्ण हो जाता है जैसे वज्र का मारा मारा हुआ पर्वत दुर्योधन हुआ चानामी धर्मम नचमे च मे प्रवृत्ति जामी पापम नचमे च मे निवृत्ति केवेन के रुधि स्थित यथा नियुक्तो यहां तथा करोमि यहाँ मम दोषे यंत्री मम दोशे नम्यता दुर्योधन ने कहा मैं धर्म को जानता हूं किंतु इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती इसी तरह पाप को भी जानता हूं किंतु उसमें किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती हृदय में बैठा हुआ कोई देव जैसी प्रेरणा देता है वैसे ही करता हूं मधुसूदन मैं यंत्र हूं और आप यंत्री हैं। यानी यंत्र के प्रेरक इसीलिए यंत्र रूप मेरे दोष से आप शांत हो मुझे दोष न दे क्योंकि यंत्र की सभी क्रियाएं उसके प्रेरक प्रेरक के अधीन होती है। हैच नाम तब गोविंद नाम शतान्मुक्ति भृगु ने कहा हे गोविंद आपका नाम आपसे सौ गुना बड़ा है क्योंकि वह उच्चारण मात्र से मुक्ति प्रदान करता है और आप अष्टांग योग की साधना से मुक्ति देते हैंश उच नमा नारायण पाद मंगल करोमी नारायण पूजनम सदा वदा नारायण नाम निर्मल स्मरा मैं नारायण तत्व्ययम लोमशनी कहा मैं नारायण के चरण कमल को नमस्कार करता रहता हूँ नारायण का पूजन करता रहता हूं सदा नारायण के निर्मल नाम का उच्चारण करता रहता हूं और अविनाशी नारायण रूपी तत्व का स्मरण करता रहता हूं शौन कौवाच स्मृते सकल कल्याण भाजनम ये पुरुष तमज नि शरी शौनक ने कहा जिनका स्मरण करने पर मनुष्य समस्त कल्याणों का पात्र हो जाता है मैं जन्म रहित उन नित्यपुरुष हरि की शरण ग्रहण करता हूं गर्ग उच नारायणेती मंत्रोस्ती बागस्ती वशवर्ति तथा नरके घोरे पतंतीद्भुत महत् गर्ग जी ने कहा नारायण यह मंत्र विद्यमान है और वाणी वश में है इसके बाद भी मनुष्य घोर नरक में पड़ते हैं यह बहुत बड़ा आश्चर्य है दालभ्य भक्तिर्यस्य तस्मंत्र नमो नारायणाय नारायण मंत्र दाल कहा जिस व्यक्ति की भगवान जनार्दन में भक्ति हो गई है उसको बहुत से मंत्रों से क्या प्रयोजन है क्योंकि नमो नारायणाय यही मंत्र सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला है वैशंपा उवाच योगेशधनुर्धरा त्र श्रीर विजयो ने कहा जहा योग भगवान्नी है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है अग्नि रुवाच अग्निवाच हरिहरति पापा दुष्टजितैर स्मृता अनच्छया संस्पृष्टो दहते ही पावका अग्नि ने कहा ईर्ष्या आदि दोषों से ग्रस्त चित्तों के द्वारा भी स्मरण किए गए भगवान हरि पापों को वैसे ही हर लेते हैं जैसे अनिच्छा से भी यानी स्पर्श की गई अग्नि जला ही देती है उचुक्रुच्चारित ये नरिथ्यक्षरद्व बद्द परिकरस्ते न मोक्षा पराशर ने कहा जिस व्यक्ति ने हरि इन दो अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने निश्चय ही मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली बुल्योवाच हे जिहे रस सर्वदा मधुर प्रिय ख्यपीयुष कहा हे रसने तुम सर्वदा मीठे रस की चाह करने वाली तथा रस के सार तत्व को जानने वाली हो अतः हे जिहे नारायण नाम रूपी अमृत रस का तुम निरंतर पान किया करो व्यासाच पुनः सत्यम सत्यम सत्यम सत्यम सत्यम वादा नादापरम शास्त्र व्यास व्यासजी ने कहा मैं इस सत्य को बार बार कहता हूं कि वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है और केशव से बढ़कर कोई देवता नहीं है धन्वंदरीवार अच्युतान गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यति सक सत्यम सत्यम वादम्यहम धनवंतरी ने कहा अच्युत अनंत और गोविंद ये तीनों नाम औषधि का फल देते हैं इनका उच्चारण करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूं वाच देवम जागतो जगतो मारकंडेय ने कहा भगवान वासुदेव स्वर्ग मोक्ष और सुख को देने वाले तथा जगत के गुरु है उनका क्षण मात्र भी चिंतन क्यों न किया जाए वा तत्र तत्र अगत्वाच निर्धम अगस्तिजी ने कहा प्राणियों के द्वारा पलभर या आधा पल भी जहां विष्णु का चिंतन होता है वही कुरुक्षेत्र प्रयाग तथा नैमीषारण्य है मदेव हुआ निमिषम वा वाणीना विष्णुचि कल्पकोटि सहसा लभते वांचित फलम् वामदेव जी ने कहा प्राणियों के द्वारा पलभर या आधा पल भी यदि विष्णु का चिंतन किया जाए तो उससे करोड़ करोड़ कल्प तक वांछित फल प्राप्त होता रहता है सुक उच आलोड्य सर्व शास्त्राणी विचार्यं जुन पुनः इदमेकम सदा शुकदेव जी ने कहा समस्त शास्त्रों का आलोडन कर और बार बार विचार करने पर इस एक बात की सिद्धि हुई है कि नारायण ही सदा धेय है इनका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए श्री महादेव उचरे जर जरी भूते व्याधिग्रस्ते वरे ओषधम जाहिर वैद्यो नारायणो हरी श्री महादेव जी ने कहा शरीर के जीर्ण हो जाने पर और रो के घेर लेने पर गंगा जल ही औषधी है और नारायण ही वैद्य है शौनक उच भोजने चिंता वृधा गुरंती वैष्णवा योसौ विश्वभरों दि भक्ता शौनक जी ने कहा विष्णु के भक्त जो भोजन और आच्छादन की चिंता करते हैं वह व्यर्थ है क्योंकि जो संसार का पालन कर रहा है वह भक्तों की उपेक्षा कैसे करेगा सनत कुमार वाज यस्य हस्ते गदा उच यचक्रम गु यहां शक्र गादी विष्णु प्रसिद सनत कुमार जी ने कहा जिनके हाथ में गदा और चक्र है तथा गरुड जिनका वाहन है शंखचक्र गा एवं पद्मारण करणे वाले वे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो ब्रह्माद होषयोधना सुर श्रेष्ठ नाराण ब्रह्मा देवता तथा ऋषि तपस्वी इस तरह देवताओं में श्रेष्ठ नारायण का कीर्तन किया करते हैं इदंब यह स्तोत्र पवित्र आयु को बढ़ाने वाला प्रद और पाप का नाश करने वाला है इससे दुस्वप्न भी नष्ट हो जाता है इस स्तोत्र को पांडवों ने कहा है यह पठेत्तरुत्त्था शुचिस्तगत मनसा गवां शत सहस्य सम्य यनोती यठेदी संस्तव विष्णुक जगछती जो व्यक्ति प्रातः उठकर तथा प्रवित्र होकर और मन लगाकर इस स्त्रो का पाठ करता है वह अच्छी प्रकार दान में दी हुई लाख गाख गोवों का फल प्राप्त करता है इस तोत्र के पाठ से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और पाठ करने वाला विष्णु लोक को प्राप्त करता है गंगा गीता चायत्री गोविंदो गुड़डध्वजुर्गकार संयुक्त पुनर्जन्मन विद्यते गंगा गीता गायत्री और गरुड़ज इन चार गकारों का जो उच्चारण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात वह मुक्त हो जाता है गीता पटते नि श्लोकाधम श्लोकमेच मुच्यते सर्वपेभ्यो विष्णुलोकंस ग जो व्यक्ति नित्य इस पांडव गीता का पाठ करता है अथवा इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है इति पांडव गीता समाप्ता इस प्रकार पांडव गीता समाप्त हुई हरि ही सीकृषणारणमस्तू